आप सबको शरद कोकास का नमस्ते यह सन 2010 की बात है जब श्री केदारनाथ सिंह दुर्ग भिलाई आए थे और उन्होंने यहाँ के कवि अशोक सिंह की किताब का विमोचन किया था एक बेहद अनौपचारिक व्याख्यान इस विमोचन समारोह पर प्रवेश करें मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उनके साथ एकदम कर पर इस आ गया का खदान के क्षेत्र में कुछ घूमने का दा वहां जाकर मैं क्या खदान में मेरा क्या कम गया देखा श्री जमाने तो मैंने जाना मुलतवी किया मुलतवी तो और फिर उसके बाद वो चले गए तो मैंने क्या इनको फोन किया तो कल करता नहीं हुआ मारे बोरियत के मैंने इनको फोन किया वो है दिल जब हाथ से बड़ी घबरा के मोहब्बत कर बैठे तो मैं घबरा के फोन कर बैठा और लकड़ी मिल गए ये नहीं बताया कि मेरी किताब लिखी है और असली तो किताब आपके जाने के बाद आकर्षण तो है ये भी यार आप मेरा भाई है इसका मेरे मेरे बहुत है ये में उसे रोका छह साल छोटा होगा शायद पाँच छह साल ये एकदम जैसे बदू ने देखा है उसकूल में बॉड ऑफ साधम एकदम अच्छा लगा थोड़ा जिद्दी भी जो जो जी में ठान करना है कोई रोक नहीं सकता अरे वो भाग के घर से आया और यहाँ कॉलेज में नौकरी करनी यही हो रहा फिर उधर जो घर है तो यहाँ बस ही गया ठीक ठाक चिक्ट। दिया है जी जी। जब भी क्षेत्र में आता हूँ तो इससे मिलना घर माविन होता है ये तो एक निमित्त है जिसके चलते मैं आना यहाँ लाजमी मैंने समझा लेकिन ये दूसरा ज्यादा सुखद महत्वपूर्ण है मेरे लिए मेरे बहुत प्रिय लोगों ने तो निकट के कविताएं चाव से पढ़ता रहा हूँ ये तो बस इनको देख रहा हूँ या पढ़ नहीं रहा हूँ देख के इतनी अच्छी फोटो दी है तो कविताएं भी अच्छी होनी चाहिए मान के चल रहा हूँ और उर्दू में हमारे यहाँ जो जय में हिंदी उर्दू कि दो अलग अलग शोवे नहीं है एक ही शोभा और दोनों उसके तो मैं दोनों का चेयरमैन रहा हूं तो वहाँ एक चलता था और दो लोगों के बीच तो वो किताब जिसको विमोचन हिंदी में कहते हैं तो रूनुमाई कहते थे नुमाई नुमाई। नुमाई। नुमाई। तो दुल्हन का चेहरा जाता है तो उस तो तरह तो से एक किताब एक दुल्हन की तरह है इसकी रूनुमाई हो रही है मुश्किल ये जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है <laughs> <laughs> <laughs> बहरहाल वो निपट लेंगे <laughs> तो ये है मित्रों अचानक घटित हुआ अच्छा लग रहा मुझे मैं कोई औपचारिक वर्कअप भी नहीं देने, देने जा रहा हूँ वो दे भी नहीं सकता क्योंकि बिना पढ़े पर इनकी कविता में एक बात मुझे आकर्षित करती रही है खास तरह का जो कविता में कम होता जा रहा है गीतात्मकता और वो इधर की कविता में लगातार कम हुई है दबाव ज़्यादा बढ़ा है, उसको इन्होंने बचाए रखा है और बचाने के साथ ही एक लगातार उनकी जो प्रकृषित चेतना एक दृष्टि है वो भी आपको दिखाई पड़ेगी तो प्रकृषित चेतना के साथ एक सहज भारतीय ठेठ भारतीय गीतात्मकता को भी इन्होने अपने कविता में बचा कर रखा है ऐसा मुझे बार बार लगता है इनको देखते है और पढ़ते हुए चक्रव्यो नाम ही समुद्र चांद और मैं इस तरह और भी उन्यास मैं भूल रहा हूँ बलवंत सिंह ऐसे ही नाम था क्या नाम करता है बहरा तो यही कोई पंख उलट रहा था तो मैं कभी मैं समुद्र हो जाता हूँ कभी चांद हो जाता हूँ तो थोड़ा समुद्र और ढेर सारा इनके साथ इनके रहे इनके तो अड़ता तो नहीं है कितने को हमारे कि भाई लोटा लेकर समुद्र में उतना ही तो पानी मिलेगा तो हम लोग लोटा ही है बड़ा, बड़ा बड़ा पात्र तो नहीं है ने गजल के बारे में एक बात कही मुझे आश्चर्य होता है बका शौक नहीं तंग ना गजल आ, कुछ और चाहिए गुसरत मेरे मया के लिए ये मशहूर मशहूस लेकिन इसका एक दूसरा जो मालिक जैन में जो भी मानेंगे मैं नहीं जानता ये जो गजल है एक ऐसे पात्र की तरह है वो जो मेरे शौक के अनुरूप नहीं है थोड़ा और बड़ा पात्र होना चाहिए पात्र थोड़ा छोटा ही है कुछ और चाहिए मेरे बयान जैसा क्या रहे? दादा चलो भूल जैसा नहीं तो वो कुछ बड़ा पात्र मिलना चाहिए ये गगल का पात्र जो है छोटा ये छोटा पड़ रहा है ये गालिब ने मैं मानता हूँ किस में दो बातें शेर में कभी-कभी जो क्रांति होने वाली थी धीरे धीरे कविता को छोड़ने वाली थी जिंदगी के गजल लिखी और सबसे अच्छी गजल लेकिन तभी मैंने कहा कि आखिरी के शेर कहा आखिरी गजल तो सारी उनकी तीस चालीस उम्र तक ले चुके थे उसके बाद फारसी में बहुत सारा लिखा लेकिन उर्दू में जो उनकी शायरी है वो तीस चालीस उम्र तक पूरा कर चुकी थी उनके दीवार छपा पास बात कहीं तो थी हम लोगों के पास छोटे लोग तो गाड़ी के पास और कह रहे थे कि हमारे पास छोटा पड़ रहा है तो हम हम लोग के पास तो अब तैयारी तो नहीं हुआ हम लेके समुद्र के, के पास जा रहे मैं मैं माल के जलता अभी तो हैं है छोटे ऐसा चेतावनी दी की मैं कारी मुक्त होने वाला हूँ तो अभी मैं समझता रहा था कि काफी जो दिनों का मान के चलता हूँ कि अगर कह रहे थे अगर लंबा खींचे जितना खींच सके मैं इनको कार्यरत कविता में भी जीवन में भी और ये शुभकामनाएं दे सकता तो इससे अभी कुछ कहने के तो खास हाँ मेरे पास नहीं है मुझे अच्छा लग रहा है कि पिताजी बैठे बैठे मुझसे उम्र में दस बारह साल पड़ेगा यह सुख संयोग है जिसका मैं साक्षी हूँ भोगता हूँ मैं शब्दों के साथ अशोक सिंह को अपनी हार्दिक हार्दिक शब्द बहुत औपचारिक मुझे अच्छा है नहीं अब तो लड़ाई लड़ाई में है मैं देता और